गुलाम देव, कवि कलाकार और कुमार लेखक लेबन चित्रण ब्रैंड कोलिवर हिंदी दीपक थानवी हमारे लिए यह सिर्फ मिट्टी है जिस पर हम चलते हैं इसे मुट्ठी भर हाथ में लो उसके कण आपकी उंगलियों के बीच से सरक जाएंगे बरसाती दिनों में बारिश का पानी मिल जाने से यह भारी ठंडी और नरम हो जाती है लेकिन डेव के लिए यह तो चिकनी मिट्टी थी एक उपयोगी और आवश्यक वस्तु इसके गुणों से प्रभावित होकर डेव ने करीब 200 साल पहले अपनी गुलामी भरी जिंदगी को आकार देना सीखा था हमारे लिए यह सिर्फ घड़ा है बड़ा और गोलाकार जिसमें या ताजे खुशबूदार फूल अच्छे से रखे जा सकते हैं। लेकिन डेव के लिए एक बड़ा घड़ा था जिसमें लोग अनाज का संग्रह कर सकते थे मांस के टुकड़ों को सहेज कर रख सकते थे और स्मृतियों को कैद कर रख सकते थे काम शुरू हुआ चिकनी मिट्टी के ढीले से हर एक आदमी इन ढेलों को चक्की में डालता निकालता और उन्हें एक ठेले में भर देता फिर एक के बाद एक वह ठेले को देव के पास ले जाता देव के पास एक लंबी और सपाट लकड़ी थी वह लकड़ी इतनी बड़ी थी कि नाव को भी अटलांटिक नाव को भी अटलांटिक पार करा सकती थी देव उसकी सहायता से चिकनी मिट्टी में बिग हॉर्स खाड़ी से लाया गया पानी मिला मिलाता रहा जब तक मिलाता रहा तब तक मिलाता रहा जब तक कि वह गीली शक्त भारी नहीं बन गई डेव चिकनी मिट्टी के बड़े ढेले को ऊपर फेंकता कभी कभी तीस किलो एक बार में और उसके अलावा कोई नहीं जानता था कि यह कैसे और कहां गिरेगा देव ने अपनी लाश से चाक के पहियों को तब तक घुमाया जब तक कि वह मेले के गोल झूले की तरह तेज नहीं घूमने लगा जैसे कोई जादूगर अपनी टोपी से किसी खरगोश को निकालता है वैसे ही जब डेव ने गीली मिट्टी में दबे अपने हाथों को मिलाया हाथों को निकाला तब घड़ी के आकार का बर्तन भी मिट्टी से निकला उसके फटे अंगूठे घड़े के अंदरूनी हिस्से को दबाते साथ साथ उसकी उंगलियां घड़े के बाहरी हिस्से को आकार देती जैसे जैसे चाक का पहिया गोल गोल घूमता गया वैसे वैसे घड़े का बाहरी आकार रॉबिन पक्षी की फूली हुई की तरह बढ़ता गया चाक का पहिया तब तक घूमता रहा जब तक की घड़ा बहुत बड़ा नहीं बन गया घड़ा इतना विशाल बन गया था कि अब डेव अपनी मजबूत भूजाओं से भी उसे पूरी तरह नहीं पकड़ सकता था उसे अपनी बाहों में लेकर दुलार भी नहीं सकता था अगर वह घड़े के अंदर चला जाता और गेंद की तरफ अपने शरीर को गोल कर देता तो निश्चय ही गड़ा उसे अपनी मजबूत हथेलियों से चिकनी मिट्टी के ढेलों की लंबी लंबी रस्सियां बनाने लगा डेव इन रस्सियों को एक एक करके आधे बने हुए घड़े के शीर्ष पर चढ़ाता गया वह अपनी गीली उंगलियों से रस्सियों का आकार बराबर करता गया वह साथ ही अपने पैर की एड़ी से चाक के पहियों को भी घुमाता रहा जब घड़ा अपने अंतिम रूप में आ रहा था तब देव के कंधे भी धीरे धीरे ऊपर उठते गए उसे पता था कि घड़ा कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा वह यह सब कुछ तब से जानता था जब मिट्टी का ठेला चाक पर घूम रहा था जब घड़ी की मिट्टी सूख रही थी तब डेब ने रेत और चक... लकड़ी के चूरे को पीसा और उनके मिश्रण को घड़ी की सतह पर लगा दिया घड़े की सतह भूरे रंग की हो गई थी शीशे की तरह वह ऐसी चमक रही थी जैसे वह आने वाले समय का सामना कर रही हो लेकिन इससे पहले कि घड़ा पूरी तरह सख्त बनता देव ने एक तिनका लिया और घड़े पर कुछ लिखा यह बताने के लिए कि वह यहाँ था मुझे आश्चर्य होता है कि मेरा संबंध किन लोगों और देशों से है